महाभारत द्रोण पर्व दसमोध्याय राजा धृतराष्ट्र का शोक से व्याकुल होना और संजय से युद्ध विषयक प्रश्न वु एक पृष्ठ सुतपुत्र भृचोके जय निराश पुत्राणाम धृतराष्ट्रोपित वै सम्पान जी कहते हैं जन्म सूत पुत्र संजय से इस प्रकार प्रश्न करते करते हार्दिक शोक से अत्यंत पीड़ित हो अपने पुत्रों के विजय की आशा टूट जाने के कारण राजा धित राष्ट्र अचे से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तम विसंगम निपति शिशुचू परिचारिका जलेना त्यर्थती तेनाज्य उस समय अचेत पड़े हुए राजा धित को उनकी दासियां पंखा झलने लगी और उनके ऊपर परम सुगंधित एवं अत्यंत शीतल जल छिड़कने लगी। लगींता परिव्र महाराजम संशी महाराज को गिरा देख धित्राष्ट्र की बहुत सी स्त्रिया उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गयी और उन्हें हाथों से सहलाने लगी आसनम उपरान फिर उन सुमुखी स्त्रियों ने राजा को धीरे धीरे धरती से उठाकर सिंहासन पर बिठाया उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे और कंठ गदगद हो रहे थे आसनम प्राप्त राजा तो भी निश्चे तरा विद्य सिंहासन पर पहुंच भी राजा धित्राट मूर्छा से पीड़ित हो निश्चेष्ट हो गए उस समय सब ओर से उनके ऊपर जजन ढुलाया जा रहा था सलब्धवासन कई संज्ञा दीप मानो मही पुनर्गात पर फिर धीरे धीरे होश में आने पर कापते हुए राजा धृतराष्ट ने पुनः सूत जातीय संजय से युद्ध का यथावत समाचार पूछा धृत्राट यस यन वादित्यो ज्योति प्रणुद अजात शत्रु मयान तम बोले, जो उगते हुए सूर्य की भांति अपनी प्रभा से अंधकार दूर कर देते हैं उन अजात शत्रु युधि को द्रोण के समीप आने के से किसने रोका था प्रभिन तरस्वीन प्रसन्न बदनम दृष्टवा प्रतिनम वासीता संग्रम वीरान वीर बीरा पुरुष सतम योजे को महावीर्यो निर्दहे घोरचुषा कृष्ण दुर्योधन बलम धृषमा सत्यसंग चक्षुर्णम जय सक विश्वास धरमचुत दात बहुमत लोके केशूरा पर्यवायन जो मद की धारा बहाने वाले हथनी के साथ समागम के समय आए हुए विपक्षी हाथी पर आक्रमण करने वाले तथा गदयूथपतियों के लिए अजय मत बाले गजराज के समान वेगशाली और पराक्रमी हैं कौरवों के प्रति जिनका क्रोध बढ़ा हुआ है जिन पुरुष प्रवर वीर ने रण क्षेत्र में बहुत से वीरों का संहार किया है जो महापराक्रमी धैर्यवान एवं सत्य प्रतिज्ञ हैं और अपनी भयंकर दृष्टि से अकेले ही दुर्योधन की संपूर्ण सेना को भस्म कर सकते हैं जो क्रोध भरी दृष्टि से ही शत्रु का संहार करने में समर्थ हैं विजय के विजय के लिए प्रयत्नशील अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जितेंद्रीय तथा लोक में विशेष सम्मानित हैं उन प्रसन्न धनुर्धर युधि को द्रोणाचार्य के सामने आते देख मेरे पक्ष के किन ने रोका था सूरवी कौन से यम त्र महा काम जो धर्म से कभी विचलित नहीं होते हैं उन महाधनुर दुर्धर्ष वीर पुरुष सिंह कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर पर निर किन योद्धाओं ने, ने आक्रमण किया था तरसैवाप जो वै द्रोण मुद्रवत करोति महत्कर्म शत्रुण वै महाबल महाकायो महोत्साहो नागायुत समो बले तम भीम से नया जिन्होंने वेग से ही पहुँच द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया था जो शत्रु के समक्ष महान पराक्रम प्रकट करते हैं जो महाबली महाकाय और महान उत्साही हैं तथा जिनमें दस हजार हाथियों के समान बल है उन भीम सेन को आते देख किन वीरों ने रोका था यदा यदाया जलद प्रक्षोरथ परम वृवान परजन तुम्लाम असनिम निम सृजन विषिजर जाला वर्षा दि बगवा बह अवस्फुति सह सर्वातल ने चाप विद्युत्भो घोरोोषस्तन सर शिबंधु रोषालुद्भूत मनोभिप्राय शिघ्रग मर्माति गो बाणधर तुम शोणिद जो मेघ के समान श्याम वर्ण वाले परंपराक्रमी महारथी अर्जुन विद्युत की उत्पत्ति करते हुए बादलों के समान भयंकर भद्रा अस्त्र का प्रयोग करते हैं जो जल की वर्षा करने वाले इंद्र के समान बाण समूहों की वृत्ति करते हैं तथा जो अपने धनुष की टंकार और रथ के पहिए की घरगराहट से संपूर्ण दिशाओं को शब्दाय मान कर देते हैं वे स्वयं भयंकर मेघ स्वरूप जान पड़ते हैं धनुषी उनके समीप विद्युत प्रभा के समान प्रकाशित होता है रथियों की सेना उनकी फैली हुई घटाएं जान पड़ती है रथ के पहियों की घरघराहट में गर्जना के समान प्रतीत होती है उनके बाणों की संस्नाहट वर्षा के शब्द की भांति अत्यंत मनोहर लगती है क्रोध रूपी वायु उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है वे मनोरथ की भांति शीघ्रगामी और विपक्षियों के मर्म को विदीर्ण कर डालने वाले हैं बाढ़ धारण करके वे बड़े भयानक प्रतीत होते और रक्तरूपी जल से संपूर्ण दिशाओं को आप्लावित करते हुए मनुष्यों की लाशों से धरती को पाट देते हैं भीमुस्वनो द्रो द्रो द्रुर्जो धनपुर गण युद्धे भिंचद यंदी जिस समय भयंकर गर्जना करने वाले रूप धारी बुद्धिमान अर्जुन ने युद्ध में गांडी धारण करके शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए गृद पंख युक्त बाणों द्वारा दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों और सैनिकों को घायल करना आरम्भ किया उस समय तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हुई थी इस वानर के चिन्ह से युक्त श्रेष्ठ ध्वजा वाले अर्जुन जब आकाश को अपने बाणों से ठसा भरते हुए तुम लोगों पर चढ़ आए थे उस समय उन्हें देखकर तुम्हारे मन की कैसी दशा हुई थी कश्चित वहि जिस समय अर्जुन ने अत्यंत भयंकर सिंह करते हुए तुम लोगों का पीछा किया था उस समय गांधी की टंकार सुनकर हमारी सेना भाग तो नहीं गयी थी जय वा तो वेगा जवा विवसर पर पार्श ने अपने बाणों द्वारा तुम्हारे सैनिकों के प्राण तो नहीं ले लिए थे जैसे वायु वेग पूर्वक चलकर कर नेगों की घटा को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार अर्जुन ने वेग से चलाए हुए बाण समूहों द्वारा विपक्षी नरेशों को घायल कर दिया होगा को ही गांड एवं धनवान सो नरो सेनाग्र सर्वो विधीय सेना के प्रमुख भाग में जिनका नाम सुनकर ही सारे सैनिक विदीर्ण हो जाते भाग निकलते हैं उन्हें गांडी उधारी अर्जुन का वेग ऋण क्षेत्र में कौन मनुष्य सह सकता है येना समकम पंत यदि के तत्रहुर द्रोहणम के क्षुद्रा पाद्रवन भयात जहाँ सारी सेनाएं काप उठी समस्त वीरों के मन में भय समा गया वहाँ किन वीरों ने द्रोणाचार्य का साथ नहीं छोड़ा और कौन कौन से अधम सैनिक भय के मारे मैदान छोड़कर भाग गए के बाद त्र धन तक प्रतीपमृत्युमा व्रजन अमानुषाणाम जेता धनंजय मानवेतर प्राणियों देवताओं और दैत्यों पर भी विजय पाने वाले वीर अर्जुन को युद्ध में अपने प्रतिकूल पाकर किन वीरों ने वहाँ अपने शरीरों को निछावर करके मृत्यु को स्वीकार किया न चेगम सिता स्वयं से अंतिमा गांधी वह चन निर्घोस प्राव जलधनेश्वरम मेरे सैनिक श्वेत वाहन अर्जुन के वेग और वर्षाकाल के मेघ की गंभीर गर्जना की भांति गांडीव धनुष के टंकार ध्वनि को नहीं सह सकेंगे निष्पक्षे नो ये अंता यश्धा धनंजय है असख्य स रथो जय तुम बंदे देवासुर जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण और योद्धा भी धनंजय है उस रथ को जीतना मैं देवताओं तथा असुरों के लिए भी असंभव मानता हूँ सुकुमारो जु वासुरो दर्शनी य पांडव मेधा भी निपुणोधि मां जि सत्य पराक्रम आराव विपुल व्यथयन सर्वैनिकाया नकलोद्रोणं केशूरा पर्यवरयन सुकुमारर तरुण सुरवीर दर्शनीय सुंदर मेधावी युद्धकुशल बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी पांडव पुत्र नकुल जब युद्ध में जोर जोर से गर्जना करके समस्त सैनिकों को पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्य पर चढ़ आए उस समय किन वीरों ने उन्हें रोका था आशीव क्रदेव कदन कर शत्रु तेज साधी आर्य विषधर सर्प के समान में भरे हुए तथा तेज से दुर्जय सहदेव जब युद्ध में शत्रुओं का संहार करते हुए द्रोणाचार्य के सामने आए उस समय श्रेष्ठ व्रतधारी अमोघ बाण वाले लज्जाशील और अपराजित वीर सहदेव को आते देख किन सूरवीरो ने उन्हें रोका था? राजस्य प्रमथ्य महतिम चमुं आदत्य काम्याम थार राज्य शौर्य च च ब्रह्मचर्य चेवल सर्वाणी पुरे जिन्होंने सौबीर राज की विशाल सेना को मत कर उनकी सर्वांग सुंदरी कमलीय कन्या भोजा को अपनी रानी बनाने के लिए हर लिया था उन पुरुष में सत्य धैर्य और विशुद्ध ब्रह्मचर्य आदि सारे सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं बलिनम सत्य कर्माणम अधीनम अपराजितम वासुदेव समम युद्धे वासुदेवाध नोपदेशन श्रेष्ठ में शस्त्र कर्मी बार थे ना वे बलवान उदार अपराजित युद्ध में के समान शक्तिशाली अवस्था में उनसे कुछ छोटे अर्जुन से ही शिक्षा पाकर बाण विद्या में श्रेष्ठ तथा अस्त्रों के संचालन में कुंती कुमार अर्जुन के तुल्य यशशी हैं उन वीरवर को किसने द्रोणाचार्य के पास आने से रोका नाम प्रवरम वीरम सूरम सर्वधनुस्मता विष्णुवंश के श्रेष्ठ सूर्य सात्विकी समस्त धनुरो में उत्तम है वे अस्त्र विद्या यथ तथा पराक्रम परथ रामजी के समान है सत्यम धृतिर्मती शौर्य ब्राह्मण चाच मनुतम सात्वते लोक्यम इवके सभे जैसे भगवान श्री कृष्ण में तीनों लोक स्थित हैं उसी प्रकार सात्वत्वं सात्वशी सात्विकी में सत्य धैर्य बुद्धि सौर्य तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र विद्यमान है तब एवं गुण संपन्नम दुर्वार समाचा पर्यवर इस प्रकार सर्व सद्गुण संपन्न महाधनुर सात्विक को रोकना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है उनके पास पहुंचकर किन सूरवीरों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका पंचाले सोतम वीरम उत्तमा भी निमुत्तम करम उज सुक्त धनंजय हिते मनर्थात मुत्थम जम वहीवणादि महेन्द्र वरुणपम महारथम सामख्या तम द्रोणाचोद्यतमा हे त्यज तम तुमे के सूरा सुव पांचालों में उत्तम श्रेष्ठ कुल एवं ख्याति के प्रेमी सदा सत्कर्म करने वाले संग्राम में उत्तम आत्मबल का परिचय देने वाले अर्जुन के हित साधन में तत्पर मेरा अनर्थ करने के लिए उद्यत रहने वाले जब राजकुबेर सूर्य इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी विख्यात महारथी तथा भयंकर युद्ध में अपने प्राणों की निछावर करके द्रोणाचार्य से भिड़ने के लिए सदा तैयार रहने वाले वीर धृष्ट दुम्न को किन सूरवीरों ने रोका एकोपेब्य पांडवा समाश्रित धृष्ट के तुम समाया तम द्रोढ़ निवार्यत जिसने अकेले ही से आकर पांडव पक्ष का आश्रय लिया है उस उसकेतु को द्रोण के पास आने से किसने रोका? अपरांत राजोणात्तम देव जिस वीर ने अपरांत पर्वत के द्वार देश में स्थित दुर्जय राजकुमार का वध किया उस उसकेतुमान को द्रोणाचार्य के पास आने से किसने रोका स्त्री पुंसो नृव्याघ्रोज सवेद गुणा गुणा शिखंडन जागे अम्ला मन संुधि देववृत समेतुम मृत्यु महात्म द्रोणाया भी मुखम जाम जो पुरुष सिंह स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के गुण अवगुण को अपने अनुभव द्वारा जानता है युद्ध स्थल में जिसका मन कभी मल्लान उत्साह नहीं होता जो सम्रांगण में महात्मा भीष्म की मृत्यु में हेतु बन चुका है उस द्रुपद पुत्र शिखंडी को द्रोणाचार्य के सम्मुख आने से किन वीरों ने रोका था यस्न्नभ्यधिकी गुणा सर्वि धनंजयात ब्रह्मचर्य चर्वदुदेव समं वी धनंजय समं बले तेजसदिदृश बृहस्पति सामं वसौ अभिमु महात्मा व्यात्नम इवातक द्रोणाया मुखं जायन जिस वीर में अर्जुन से भी अधिक मात्रा में समस्त गुण मौजूद हैं जिसमें अस्त्र सत्य तथा ब्रह्मचर्य सदा प्रतिष्ठित है जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण बल में अर्जुन तेज में सूर्य और बुद्धि में बृहस्पति के समान है वह महामना अभिमन्यु जब मुंह फैलाए हुए काल के समान द्रोणाचार्य के सम्मुख जा रहा था उस समय किन सुरवीरों ने उसे रोका था तरुण अवस्था और तरुण बुद्धि वाले शत्रुवीरों के हंता सुभद्रा कुमार ने जब द्रोणाचार्य पर धावा किया था उस समय तुम लोगों का मन कैसा हो रहा था द्रौपदिया समुद्र के द्रौपदी कुमार समुद्र की ओर जाने वाली नदियों की भांति जब द्रोणाचार्य पर धावा कर रहे थे उस समय युद्ध में किन सुरवीरों ने उनको रोका था ए ते द्वादश वरषाणी अवसन अस्त्री कुमारो ने बारह वर्षों तक खेल कूद छोड़कर अस्त्रों के शिक्षा पाने के लिए उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए धीस्म के समीप निवास किया था छत्रंजय छत्र देव छत्रदीना केन्द्रोणाध आन छत्रंजय छत्रदेव तथा दूसरों को मान देने वाले छत्रवर्मा ये धृष्ट के तीन वीर पुत्र थे उन्हें द्रोण के पास आने से किन वीरों ने रोका था समम सताब्दिष्टे चेकितानम कृष्ण ये किस्तम द्रोणादार्यत जिन्हें युद्ध के मैदान में भ्रष्टवंशियों ने सौ वीरों से भी अधिक माना है उन को वृद्धेम के पास आने से किसने रोका? नाम कन्या के पुत्र उदारचित अनाधृष्टि ने युद्धस्थल में कलिंगराज की कन्या का अपहरण किया था उन्हें द्रोण के पास आने से किसने रोका भ्रातर पंच भ्रतर पंचकैके धाका सत्यक्रमा इंद्र गोपकर्मा युधध्वज मातृश्वसुता वीरा पांडवाना जयाचिन्ोणम हंस मया ते केवीरा पर्यन कई कई देश के सत्य पराक्रमी धर्मात्मा पांचवी राजकुमार लाल रंग के कवच आयुध और ध्वज धारण करने वाले हैं तथा तो उनके शरीर की कांति भी इंद्रगोप के समान लाल रंग की ही है वे पांडवों की मौसी के बेटे हैं वे जब पांडवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन पर चढ़ आए उस समय किन वीरों ने उन्हें रोका था यमजोधे अंतो राज जिग्राहत युति महाबल द्रोणा कस्तमरघ्रम जुत्सुम पर्यवरियत वारनावत नगर में सब लोग राजा लोग मार डालने की इच्छा से क्रोध में भर कर माह महीनों तक युद्ध करते रहने पर भी योद्धाओं में श्रेष्ठ जिस वीर को परास्त न कर सके धर्म धरो में उत्तम शौर्य संपन्न सत्य प्रतिज्ञ महाबली उस पुरुष सिंह युधुषु को द्रोणाचार्य के पास आने से किसने रोका यह पुत्र काशीराज्य बारणा श्याम समरे स्त्रे सुगृ्यपाद्रथा धृष्ट दुर्योधना निर्दन तम रण योधा धारियम चर्वत दोढ़ाभ मयांतरा पर्यन जिसने काशीपुरी में काशीराज के महारथी पुत्र को जो स्त्रियों के प्रति आसक्त था समरभूमि में भल्ल नामक बाण द्वारा रस से मार गिराया जो कुंती कुमारों की गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित रखने वाला तथा दुर्योधन का अनर्थ करने के लिए उद्यत रहने वाला है तथा जिसकी उत्पत्ति द्रोणाचार्य के वध के लिए हुई है वह महाधनुधर धृतधुम्न जबरण क्षेत्र में योद्धाओं को अपने बाणों के अग्नि से जलाता और सब ओर से सारी सेना को विदीर्ण करता हुआ द्रोणाचार्य के आ रहा था उस था उस समय किन ने उसे रोका सम्मान के द्रोणाधार्यन जो द्रुपद की गोद में पला हुआ था और शस्त्रों द्वारा सुरक्षित था अस्त्रवे में श्रेष्ठ उस शिखंडी पुत्र को द्रोणाचार्य के पास आने से किन वीरों ने रोका य इम पृथिवी कृष्ण चरम वत्समेटत महताथ घोषेण मुख्यारिग्नो महारत दशा स्वेधा पाराप्त स्वक्षिणा निर्गला सर्वेधान पुत्रवत्लियन प्रजा गंगा स्रोत थी यावत्य शिकता अभ्यशेषतःतिर्गासी नरस तो धरे जैसे चमड़े को अंगों में लपेट लिया जाता है उसी प्रकार उन्होंने अपने रथ के महान घोष द्वारा इस सारी पृथ्वी को व्याप्त कर लिया था जो प्रधान प्रधान सत्रों का वध करने वाले और महारथी वीर थे जिन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते हुए सुंदर अन्नपान तथा प्रचुर दक्षिणा से युक्त एवं विघ्र रहित दस अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और कितने ही सर्वमेध यज्ञ संपन्न किए दे राजा उसी नर के वीर पुत्र सर्वत्र विख्यात हैं गंगा जी के स्रोत में जितने सिकताकण बहते हैं उतने ही अर्थात असंख्य गॉवें उसी नरकुमार ने अपने यज्ञ में ब्राह्मणों को दी थी ना पुरवे ना परे चक्रुर इधम के चंद मारवाह इतम चुक्रु सूर्य कर्मणि दुष्करे राजा जब उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण कर चुके तब संपूर्ण देवताओं ने यह पुकार पुकार कर कहा कि ऐसा यज्ञ पहले के और बाद के भी मनुष्यों ने कभी नहीं किया था पशास्त्रीसु लोकेशुत संस्था सुचारिषु जनिष्यम द्विता सांप्रत अवशे नीब्या वोढ़ुत गति न जाती मानुषा स्थावर जंगम रूप तीनों लोको में एकमात्र उसी नरपौत्र सेव्य को छोड़कर दूसरे किसी ऐसे राजा को न तो हम इस समय उत्पन्न हुआ देखते हैं और न भविष्य में किसी के उत्पन्न होने का लक्षण ही देख पाते हैं जो इस महान भार को वहन करने वाला हो इस मर्त लोग के निवासी मनुष्य उनकी गति को नहीं पा सकेंगे तस्ता रोणाजा यनम इवात उन्हें उसी नर का पौत्र सेव्य सावधान हो जब द्रोणाचार्य के सम्मुख आ रहा था उस समय मुंह फैलाए हुए काल के समान उस वीर को किसने रोका विराट सेथानी कमित्रघाति प्रेम संतम समरे द्रोहणम के वीरा पर्यवर्य शत्रुघाती मत्स्य विराट की रथसेना को जो द्रोणाचार्य को नष्ट करने की इच्छा से खोजती हुई आ रही थी किनवीरो ने रोका था सद्यो महाबल महाबलराक्रम मायावी राहद महात्मा कस्तम द्रोणाधारियत जो भीमसेन तो से तत्काल प्रकट हुआ तथा जिससे मुझे महान भय बना रहता है वह महान बल और पराक्रम से संपन्न मायावी राक्षस घटोत्कच घटोत्कती कुमारों के विजय चाहता है और मेरे पुत्रों के लिए कंटक बना हुआ है उस महाकाय घटोत्कच को द्रोणाचार्य के पास आने से किसने रोका एते चांडे ये सामर्थाय संजय चपतारम संयुगे प्राणान किंते युद्धी संजय ये तथा और भी बहुत से वीर जिनके लिए युद्ध में प्राण त्याग करने को तैयार है उनके लिए कौन सी ऐसी वस्तु होगी जो जीती ना जा सके ऐसा च पुरुष व्याघ्र सार्ग धन व्यश्रय हिताथी चापिपाथ कथम तेषा पराजय सारंग धनुष धारण करने वाले पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण जिनके आश्रय तथा हित चाहने वाले हैं उन कुंती कुमारों की पराजय कैसे हो सकती है लोका गुरु गुरुरत्यम लोकानाथ नाथ सनातन नारायण हो रे नाथो दिव्यो दिव्यात्म प्रभु भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के परम गुरु हैं समस्त लोकों के सनातन स्वामी हैं संग्राम भूमि में सबकी रक्षा करने वाले दिव्य स्वरूप सामर्स्यशाली दिव्य नारायण है यस्य मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मों का वर्णन करते हैं मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अपने मन की स्थिरता के लिए भक्तिपूर्वक वर्णन करूंगा यदि श्री महाभारत द्रोण परवणी द्रोणाभिषेक पर्वी धित राष्ट्रवाक्य के दसम अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में धृतराष्ट्रवाक्य विषयक दसवां अध्याय पूरा हुआ